नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट जी हाँ सभी का बहुत बहुत स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में और समय की मांग इस कार्यक्रम में हम लोग पर्यावरण से रिलेटेड डिजास्टर से रिलेटेड बातें करते हैं और बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करते हैं क्योंकि हर समय हम लोग अलग विषय को लेकर बातचीत करते हैं जैसे कि पिछली बार हमने कुछ और बातें की थी फॉरेस्ट के बारे में बातें की थी और अभी हम लोग जैसे कि वर्तमान समय में बहुत गर्मी बढ़ रही है सभी राज्यों में ये स्थिति है तो कैसे इस गर्मी से निपटा जाए या गर्मी से क्या क्या परिणाम होते हैं धरती पर या फिर मनुष्यों पर या फिर पर्यावरण पर इस विषय को बहुत ही अच्छी तरह से जानेंगे आज के इस एपिसोड में और हमेशा की तरह हमारे साथ आज के इस एपिसोड को लेकर इस विषय को लेकर हीट वेव इसका नाम दिया गया है <laughs> यानी तापमान हीट वेव डिजास्टर गर्मी से होने वाले परिणाम आप, दा। आप जिसको कह सकते हैं हम लोग तो इस विषय पे हम लोग आज बातें करेंगे इससे रिलेटेड सारी बातें हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको बहुत अच्छी तरह से बता पाएं और आप लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी हो तो आइए एक बार राजीव हजेला जी का बहुत बहुत स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में धन्यवाद रमेश जी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके जी जी शुक्रिया आपका भी आपने एक अच्छा विषय को लेकर करंट सिनैरो में करंट विषय को लेकर आप हमारे बीच में आए आ, हीट वेव डिजास्टर जिसको कह सकते हैं गर्मी का प्रावधान कैसे किया जाए और इस बारे में हम लोग आपसे जानेंगे तो मुझे भी अच्छा लगा क्योंकि वर्तमान समय में सभी लोगों को जो है गर्मी बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बन गया है उनके सामने तो आइए सबसे पहले आपका स्वागत करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ और एक जो सवाल मेरे मन में आता है हीट वेव डिजास्टर यानी गर्मी का जो प्रावधान है ये क्या है एक्चुअली में इसके बारे में बताइए हमें जी आ, जैसा कि आजकल सभी हमारे जो श्रोता लोग हैं वो पूरे देश में गर्मी के प्रकोप से झेल रहे हैं और बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है अभी तो मई की शुरुआत ही हुई है तो हमने देखा है कि हमारे यहाँ पूरे कंट्री में खास करके जो उत्तर पश्चिमी इलाका है देश का उसमें गर्मी के मौसम में औसत टेंपरेचर तापमान जो है वो 40 डिग्री से ऊपर जाने लगता है जी और जब ये तापमान 40 डिग्री के ऊपर जाने लगता है तो फिर ये माना जाता है कि ये भीषण गर्मी का जो प्रकोप है या जिसको हम आ, हीट वेव आपदा हीट डिजास्टर कहते हैं वो शुरू हो जाता है है है है और और आजकल जो जो जो गर्मी का हालत है और जो जा रहा है, तो हीट वो उसको एक आपदा बोला जाता है जी जी, जी. तो कि हमारे देश में ये जो ऐसी स्थिति है ये तकरीबन मार्च से लेकर के जून तक रहती है और कई बार तो हम लोगों ने खुद एक्सपीरियंस किया है कि ये जुलाई में भी चली जाती है और ऐसी जब गर्मी पड़ती है तो देश के हमारे करोड़ों लोग जो हैं, जो हैं हैं इन इलाकों में रहते हैं, उनको हाई टेम्परेचर की वजह से एक फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस सा हो जाता है और इसका कारण ये होता है कि अगर इसका समय पे इलाज नहीं किया या समय पर हमने इसको नहीं ध्यान दिया तो भीषण गर्मी के कारण लोग जो है वो मर भी जाते हैं हम्म हम्म इसका इतना प्रकोप हो गया है तो अभी हमारे देश में आजकल जो मौसम विभाग है वो हमारे हीट वेब कंडीशन को डिक्लेयर करता है और खास करके जब मैदानी इलाकों में जब टेंपरेचर 40 डिग्री से ऊपर होता है और ये टेंपरेचर औसत टेम्परेचर जो इस महीने में चलना चाहिए उससे चार पांच डिग्री से ज्यादा हो जाता है <laughs> और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि डिग्री से भी से भी तो और अभी जैसे आज कल टेम्परेचर सुन रहा है मैं खुद देख रहा हूँ कि कहीं कहीं तो पैतालीस छियालीस डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा टेम्परेचर है तो ये भीषण गर्मी का प्रकोप मानते हैं और ऐसी स्थिति में जो हमारा देश का मौसम विभाग है वो हीट वेव को को के प्रकोप है है जो कि आजकल हो रखा देश जी जी जी जी और राजीव काफी अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आज के समय में जो हीट बढ़ता जा रहा है गर्मी बढ़ती जा रही है और जिसके कारण आपने कहा कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है ऐसे सिचुएशन में अगर उसे समय पर ठीक ना किया गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है जैसे कि क्या हीट वेव यानी गर्मी के जो वेव्स हैं जो प्रकंपन है ऐसे कंडीशन में हमारे देश के अलावा अन्य देशों में क्या स्थिति है आ जी आजकल रमेश जी ये समस्या पूरे विश्व में है हु. और ऐसी कंडीशन जो है वो विश्व के अनेक देशों में होने लगती है हम्म हु. और मैं समझता हूं कि अगर हम आंकड़े देखते हैं तो केवल यूरोप में 2003 में इतनी गर्मी पड़ी थी कि सत्तर हजार लोग गर्मी के कारण मर गए और अमेरिका में 2006 में भीषण गर्मी पड़ी उसमें कैलिफोर्निया राज्य में खास करके जो वेस्ट कोस्ट के ऊपर है इसमें सैकड़ो व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी और उसके बाद ये 2010 में रशिया में 10,000 हजार लोग भीषण गर्मी से मारे गए थे और शायद हमारे श्रोताओं को याद होगा कि 2010 में केवल अहमदाबाद जिले में एक हफ्ते के अंदर 700 लोग मारे गए थे ये शायद ये खबरें जो है हमारे श्रोताओं ने आपके जो आपके उस इलाके में है उन्होंने जरूर सुनी होगी और दो में अभी कुछ साल पहले ही दक्षिण पूर्वी एशिया में जिसमें पाकिस्तान और अभी ऐसा ही खाली ये नहीं है कि भीषण गर्मी से खाली लोग ही मरते हैं अभी अमेरिका में कुछ समय पहले के लिए भीषण गर्मी के कारण जंगलों में बहुत जबरदस्त आग लगी और इसका इसका नतीजा ये हुआ कि वहां पर जो वायु था उसमें इतना भयंकर प्रदूषण हो गया कि वहाँ वो जो हवा थी वो सांस लेने लायक नहीं रह गई थी और जो जान जो जानपाल का नुकसान हुआ था उसका तो अलग ही है वो भी है तो इससे वायु प्रदूषण बहुत जबरदस्त हो जाता है जब जंगलों में आग आग है। है है। है, है। जंगलों में में तो इसे कंट्रोल कंट्रोल करना करना भी मुश्किल मुश्किल मुश्किल होता बहुत हो हो जाता है, हो जाता है। और हमारे देश में मैं एक आंकड़ा दो रहा सोलह तक के ऊपर कि से लेकर 2016 तक के 25,716 लोगों की मौत हुई जिसमे मतलब पशु पक्षी अलग है वो हीट से पशु पक्षी भी लोगों ने महसूस किया होगा जो पालतू जानवर है हमारे चाहे चाहे वो वो पालतू जानवर है या कोई कोई बर्ड्स है है या है, या जो लोग मुर्गी पालन करते हैं तो वो भी जो है ये भीषण गर्मी के शिकार हो जाते हैं और उनमें भी बहुत ज्यादा कैटवलिटी हो जाती है तो ये स्थिति पूरे ग्लोब में पूरे विश्व के ऊपर है जी जी राजीव जी काफ़ी अच्छी बात आपने बताया कि देश और विदेश में या अन्य देशों में किस तरह की सिचुएशन है मोस्टली सभी जगह यही कंडीशन है गर्मी सब जगह ज़्यादा ही है तो आइए आगे बढ़ते हुए एक और बात मैं कहना चाहूँगा ऐसे गर्मी में जैसे गर्मियों का जो ये सिचुएशन चल रहा है इसमें हमारे देश में हर साल बहुत हाई टेम्परेचर बढ़ता है धीरे धीरे जैसे ना टेम्परेचर उसका बढ़ रहा है हाई तापमान हो रहा है तापमान उसका जो है उसकी डिग्री बढ़ती जा रही है तो इसके कारण क्या है किसके कारण ये बढ़ रहा है रमेश जी ये बहुत अच्छा सवाल है कि हम देख रहे हैं जैसे कि धीरे-धीरे बढ़ने लगता है। हम्म हम्म तो इसका जो मौसम में बदलाव आ रहा है पहले आज से तीस चालीस साल पचास साल पहले इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो बताते हैं है। है। की पहले इतना गर्म नहीं होता था जो आजकल पढ़ने लग गया है तो ये जो ऐसा इसलिए हो रहा है कि पूरे विश्व में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये इसके कारण हो रहा है आप देखिए ना कि ये पूरे हमारे धरती पर पेड़ जो हैं वो काटे जा रहे हैं वो चाहे हमारा देश हो या और भी देश हो पेड़ों की कटाई कितनी जंगलों की कटाई हो रही है तो इसकी वजह से और भी जो ये हम लोग फॉसल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों में आ, वो उसकी वजह से जो फ्यूल जलाते हैं तो ये जो ग्रीन निकलती हैं और वो हमारे वायुमंडल में फैलती हैं तो ये इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है हुँ, हुँ, हुँ. और इसका असर जो है हमारे देश में हर साल दिख रहा है और ये जो टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इसका हमारे Uh, मनुष्यों के के ऊपर ऊपर जो जो है है वो हेल्थ असर पड़ रहा और और हर साल सैकड़ों लोगों की जाने जा रही है। और ये क्लाइमेट जिसकी मैं बात मैंने की है तो इससे क्या होता है रमेश जी कि जो धरती का तापमान है औसत तापमान वो हर साल बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और एक आंकड़ा में पढ़ रहा था कि 2018 जो है वो विश्व के इतिहास चौथा सबसे ज्यादा गर्म साल माना गया मतलब इतना ये इतना गर्म पड़ा है कि विश्व के इतिहास में इसका चौथा नंबर आया अभी पिछले साल बात है और अगर हम 2000 से लेकर आज तक की बात करें तो सबसे गरम अगर 15 साल देखे जाए तो उसमें 14 साल 2000 से बा, बाद के साल जो से वो पाए गए वो ज्यादा गर्मी है। वो <laughs> गरम माने हैं। वो ज़्यादा गर्म अभी गएर पड़ना बहुत शुरू हो गया है पूरे विश्व में पूरी धरती गर्म होती जा रही है और वैज्ञानिकों का ये अनुमान है कि अगर हम इसी तरीके से ईंधन का इस्तेमाल करते गए पेड़ों को काटते चले गए और अगर हमने कोई उपाय नहीं किए ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए तो शायद इस शताब्दी के अंत तक मतलब 2100 इक्कीस औ मतलब एक बहुत ही भयंकर स्थिति है जो वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाई है और वैज्ञानिक तो ये बताते हैं कि अगर ये औसत टेम्परेचर धरती का केवल दो डिग्री तक हो जाता है तो ये पूरे विश्व में तबाही बचा देगा जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते डिग्री डिग्री डिग्री या की है, है, अगर बढ़ जाता तो भी तबाही देगा। दुनिया में अब ऐसे एफर्ट्स करें कि हम किसी भी हालत में धरती का तापमान जो है वो बढ़ने न दे और ऐसे क्या कैसा किया जा सकता है वो मैं चर्चा थोड़ी करूंगा <laughs> तो अगर हमें मैं यही कह सकता हूँ तो हमें जादा से ज्यादा हर व्यक्ति को पेड़ लगानी चाहिए और आजकल आप देखिए लोग अंधाधुदे हुए है। हैं जंगलों में पेड़ जो है वो जंगलों की सफाई हो रही है वहां पर खेती हो रही लग रही है लोग जो है वो जंगल को बुरी तरीके से काट रहे हैं। तो ये ये और दूसरा देखिए कि इस्तेमाल पहुंच चुकी है, है। तो चीजें तो ये ये सब कारण ऐसे है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है तो हमें इस क्लाइमेट चेंज को ना रोकना होगा और ह, हर व्यक्ति को मैं तो यही कहूंगा की उसको अपने घर में अपने गांव में अपने कस्बों में शहर में हर जगह पेड़ ही पेड़ लगाने चाहिए तो शायद हम बच सकते जी राजीव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बहुत ही अच्छा विश्लेषण आपने किया गर्मी बढ़ रही है इसके कारण क्या है वो हमने देखा और साथ ही साथ मैं कल ही एक बार मैं ऐसे बैठा था और साढ़े के करीब मैं बाहर गया बाहर मैं ऐसे ऑफिस के बाहर में एक कुर्सी पर बैठ गया और सामने जो है हमारी यार वो टेम्परेचर का जो है घडाल लगा हुआ है जिसमें छत्तीस सैंतीस वो डिग्री बताते रहता तो मैं जब बैठा वहाँ पर थर्टी कुछ सेंटीग्रेड चल रहे थे फिर धीरे धीरे मैंने देखा वो थर्टी सिक्स थर्टी, थर्टी तक चला गया था वो मैंने आधे घंटे के अंदर ही मना किस तरह से गर्मी बढ़ रही वो जैसे कि <laughs> बड़ा अजीब सा चीज़ें देखने को मिला है तो कहने का माव यह है कि आज के समय में ये जो चीज़ें इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ रही हैं और टेम्परेचर बहुत ही हाई होता जा रहा है अचानक तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हम सभी को इंगित करता है इंटीमेशन देता है कि हम सभी को फिर से कुछ करना है अर्थार्थ पर्यावरण के साथ हमारा नाता जोड़ना है अपने आप को पेड़ों को बढ़ाने का या पेड़ों को लगाने के इशारे को मजबूत कर रही हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक उसके बाद फिर इसी विषय पे और बातें करेंगे राजीव जी से आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट पर समय की मांग सुनते रहो मुस्कर रहो Face to face, the ocean.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 जैसे गर्मी किस तरह से बढ़ता जा रहा है हाई टेम्परेचर हुआ है इसके बारे में हमने देखा कि इन चौदह पंद्रह सालों में ये चीज़ें बढ़ती गई हैं 2000 के बाद और उसके पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी तो कहने के भाव है हम लोग विकास के चक्कर में जो है सारे पेड़ काट कर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं तो शायद इसका भी एक कारण हो सकता है तो चलिए कारण जो भी हो एक और सवाल मैं राजीव जी आपसे पूछना चाहूँगा जैसे कि हीटवेव से हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है Uh, रमेश जी आपने बहुत अच्छी बात भी कही थी आ, कि आप बाहर बैठे थे और 35-36 डिग्री टेम्परेचर था <laughs> मुझे मुझे याद है जब हम लोग बचपन में छत के ऊपर सोते थे तो जब सूरज झल जाता था <laughs> तो छत के ऊपर जाके थोड़ा सा पानी वानी छिड़क देते थे और चारपाई बिछा के उसके ऊपर रात में सोते थे तो थोड़ा सा ठंडा हो जाता था और 10 एक बजे तक तो अच्छा खासा मौसम ठीक हो जाता था और अगर पंखा है तो पंखा लगा दिया तो ठंडी ठंडी हवा आती थी हम्म हम्म अभी आजकल रमेश जी ये है कि अभी तो आप रात में 10 बजे भी जैसे आपने बताया 10 बजे भी अगर आप बाहर निकलते हैं और अगर महसूस करें कि गर्म हवा के थपेड़े आपको मुँह में पड़ रही है <laughs> इतना बुरा गर्मी गर्मी गर्मी का का हाल है है है है। है और और अभी अभी हालत कि तो तो पूरा पूरा मई बाकी बाकी जून हम्म जो गर्मी है, ये गर्मी का जो प्रकोप हो रहा हमारे देश में है, ये इससे हर साल सैकड़ों लोग मारे जाते हैं और ये इसमें खाली मारे नहीं जाते हैं देश के जो जो पुर, पुर, नॉर्थ और वेस्टर्न एरियाज़ है इसमें हर साल करोड़ों लोगों को ये प्रकोप झेलना पड़ रहा है हुँ, हुँ, हुँ. और इसमें जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड लोग हैं रमेश जी वो हमारे किसान हैं या डेली मजदूर होते हैं जो जिनको की दिन भर धूप में काम करना पड़ता है और खास करके जो आपने देखा होगा जो कंस्ट्रक्शन के उसमें इन्वॉल्व होते हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में या ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में जो लोग होते हैं वो दिन भर जो है वो बेचारे लगे रहते हैं तो सबसे ज्यादा उनके ऊपर इफेक्ट होता है तो इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे हम सब जानते हैं कि जब हमारा एक नॉर्मल व्यक्ति है जो बिल्कुल हस्तपुष्ट है तो उसका हमारा बॉडी का टेम्परेचर हम सब जानते हैं कि नाइनटी डिग्री फॉरनाइट होता है और अगर हम इसको सेंटीग्रेड में देखें तो बॉडी का टेम्परेचर तो तो जो है वो ये चवालीस पैतालीस डिग्री छियालीस डिग्री टेम्परेचर या चालीस डिग्री से ज्यादा जो भी टेम्परेचर उसका सामना उसको करना पड़ता है और ये जो ऐसा टेम्परेचर uh, जब आता है जब आजकल जैसे आ रहा है हीट कंडीशंस चल रही हैं तो हमारी बॉडी में एक ऑटोमेटिक है है है जो में दी है, वो ये कि हम हमारी बॉडी पसीना निकाल करके अपने को ठंडा कर लेती है परंतु एक स्टेज ये आ जाती है जब टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी जो है वो अपने आप को ठंडा करने में असमर्थ हो जाती है और जब असमर्थ हो जाती है तो फिर हमको गर्मी का प्रकोप में बुजुर्ग लोग हैं वो तो जानते ही है कि ऐसे हालत में किसी को अगर लू लग गई है तो वो वो मनुष्य बेहोश सा होने लगता है कई बार वो गफलत में कंफ्यूजन में चला जाता है और ऐसी दशा में उसको पसीना नहीं निकलता लेकिन ये ये देखने वाली बात है हुँ, हुँ, हुँ. और कई बार उल्टी सी आने लगती है जी बतलाने लगता है उसका सांस उसकी तेज चलने लगती है हुँ, हुँ. उसकी पल्स पल्स रेट बढ़ जाती है सर दर्द होने लगता है तो ये जो है ये कुछ ऐसे है ये लू के लक्षण है जी. तो अगर किसी भी ए, को भी ये लक्षण दिखाई परते हैं, तो हमें ये मानना चाहिए कि उस व्यक्ति को व्यक्ति को को लू लू लग और किसी भी उम्र के लगना या इसको जैसे मेडिकल भाषा में बोलते हीट स्ट्रोक तो ये हीट स्ट्रोक हो सकता है मगर इसमें यह है कि छोटे बच्चे हैं या बूढ़े लोग हैं या कई लोग जो जैसे हृदय रोग से पीड़ित है या फेफड़े की बीमारी से पीड़ित है लग लग सकता है। जी, बहुत अच्छी बात है आपने बता आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा की किस तरह से गर्मी का असर हमारे शरीर पर पड़ता है और इसके लिए हमें कुछ मेरे ख्याल से डाइट फॉलो करना पड़ेगा ठंड वाली चीजें नींबू शर्बत वगैरह जो पानी है अब वो ज़्यादा लिक्विड डाइट हम लोग ज़्यादा ले और फिर गर्मी से बचने के बहुत सारे उपाय आप कर सकते हैं लेकिन फिर भी उसका असर तो हमारे शरीर पे पड़ता है लू लग जाता है अगर अगर समय समय पर हम लोग अपने ऊपर नहीं ध्यान दिया तो हो सकता है कि कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किलें हमारे शरीर में आ सकती हैं तो आइए इस विषय को और भी अच्छी तरह से जानेंगे एक और सवाल ऐसा है कि जैसे हम लोग गर्मी इतनी बढ़ती जा रही तापमान बढ़ता जा रहा है क्या इसके बारे में हमें पहले से पता हो सकता है क्या इसके बारे में कोई ऐसा फोरकास्ट जारी नहीं होता या पूर्व अनुमान जिसको कह सकते हैं कि भाई जैसे तूफान आने वाला है तो दो चार दिन पहले हमको बोल सकते हैं कि तो मौसम विभाग मौसम विभाग से ये सूचना जारी हो जाती है कि भाई आप अलर्ट हो जाइए इस एरिया में हो सकता है कि आपको दो चार दिन में तूफान का सामना करना पड़े तो ऐसे ही क्या मौसम विभाग से या किसी और जगह से हमें ये पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि गर्मी बढ़ सकती है इस एरिया में जी जी बिल्कुल ठीक है ये आपने सही कहा है हमारे देश का जो मौसम विभाग है वो पूरे देश का तापमान जी और जो हीट वेव की सूचना है ये है ये पहले से होता हम्म हम्म अगर हम इसी साल की बात करें तो अभी मौसम विभाग ने हमारे मार्च 2019 में ही ये चेतावनी दे दी थी कि इस बार हमारे गर्मी के मौसम में भीषण गर्मी पड़ने वाली है अगर लोग समाचार सुनते हैं या पेपर पढ़ते हैं तो उन्होंने जरूर इस खबर को पढ़ा होगा तो आप देखिए वो बात सच निकल रही है क्योंकि देश के आज आज हमारे उत्तर पश्चिमी भाग में अप्रैल मई में चौवालीस 46 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है कहीं तो और भी ज्यादा जा रहा होगा तो मगर अच्छी बात ये है रमेश जी की आजकल हर व्यक्ति के पास मोबाइल है और आजकल तो ये मोबाइल के ऊपर आप आप जहाँ पर खड़े हैं जिस स्थान में आप रहते हैं वहाँ पर उस समय का क्या टेंपरेचर है ये आपका मोबाइल बता देता है ये तो सभी को आप पता कर सकते है और खाली बत, उस समय का उस दिन का नहीं बताता है आने वाले सात दिनों का ज्यादा टेम्परेचर होगा कितना कम से कम टेंपरेचर होगा वो भी बता देता है ये सब लिखा होता है उसमें जी, जी, आप जी। अच्छी तरीके से ये देख सकते हैं और अभी हमारे मौसम विभाग ने 2017 में एक नया सिस्टम शुरू किया था कि ये शाम को जो गर्मी से रिलेटेड ये वार्निंग इशू करते हैं ये शाम को किसी टाइम पे चार पांच बजे के आसपास करते हैं कि और ये बताते हैं हैं कि आने वाले चार दिन तक क्या मौसम रहेगा आपके आपके इलाके में में में प्रदेश या देश ये ये ऐसी करते हैं। तो ये अभी तो मैं समझता हूँ कि लोग इसको सुनते होंगे और शायद इसको फॉलो भी करते होंगे तो ये पूर्वा मौसम का हमारे देश में बताया जाता है और इसका हमें हाँ सबको फायदा उठाना चाहिए राजीव जी जी जी राजीव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारी सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और किस तरह से पूर्वानुमान हम लोग मौसम विभाग से ये चीजें पता करते हैं तूफान वगैरह आता है तो ऐसे ही टेम्परेचर के बारे में आपने बहुत ही सिंपल और सहज तरीका बताया कि आजकल मोबाइल एप्लीकेशन बने हुए हैं और इसमें आपको एक हफ्ते का पूरा जो है तापमान के बारे में और रीडिंग्स पता चल जाता है कि तापमान कितना और कौन से दिन में बढ़ने वाला है तो ये बहुत ही सिंपल और अच्छा तरीका है इसके ऊपर हम लोग जो है विचार करके हम अगर कहीं यात्रा पे जा रहे हैं अगर थोड़ा सा हम लोग इस विषय को समझ ले तो हो सकता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जो आपको सुटेबल ना हो तो आप यात्रा रद्द करके कुछ समय के बाद उसको कर सकते हैं तो इस तरह से ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक बेनिफिट वाला बात है फायदे वाली बात है हम सभी के लिए तो आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को ये बहुत ही अच्छी तरह से बातें जो है समझ में आ रही है बहुत ही अच्छी आइडिया आपने बताया तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद फिर राज्य जी से बातें करेंगे इसी विषय को लेकर आप सुना है रेडियो मोदन नाइनटी पॉइंट पर जी हां समय की मांग सुनते रहो मुस्कराते रहो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 गर्मी का प्रावधान जो है किस तरह से हो सकता है क्या है ये इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से राजीव जी से बातें हो रही हैं जानकारी भी मिल रही है और आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी जानकारी मिल रही है तो मैं चाहूँगा कि कुछ नोट करके रख ले ताकि आपको अपने बच्चों को या किसी अपने रिलेशन में भी लोगों को ये चीज़ें बताने में आपको आसानी हो क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपको और कहीं नहीं मिलेगा तो इसलिए मैं चाहूँगा कि ध्यान से सुनिए थोड़ा सा आपको बोर जरूर लगता होगा कि ये क्या सब्जेक्ट है कोई विषय है क्या ऐसा लगता होगा लेकिन यह विषय हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है हमारी कुदरत से जुड़ा हुआ है वो जानना बहुत जरूरी है तो इसीलिए हम लोग इस विषय पर बातें करते हैं तो आइए एक और सवाल मैं राजीव जी से पूछना चाहूँगा राजीव जी हमें इस भीषण थाप से मत बहुत ज्यादा गर्मी से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए रमेश जी ये षण गर्मी जो है वो हमारे किसी के बस में तो है <laughs> जी जी, जी। <laughs> इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है ये तो प्रकृति का प्रकोप है जो हमें सबको झेलना ही पड़ेगा <laughs> तो हमारे लिए यही चारा बसता है कि हम कुछ सावधानी ले ऐसे गर्मी से बचने के लिए कुछ हम हिदायतों को फॉलो करें जिससे कि हम अपने को बचा सके और हम अपने परिवार को बचा सके तो इसमें हमारे देश में एक आपदा प्रबंधन अथॉरिटी है दिल्ली में एनडीए में उसका इंग्लिश में नाम है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी तो इसने बहुत से अच्छे सुझाव दिए हुए है तो मैं कुछ उनके ही सुझावों को श्रोताओं के सामने बताना चाहूंगा बहुत अच्छे सुझाव हैं और बहुत साधारण से सुझाव है जो मैं समझता हूँ एक आम आदमी बड़ी आसानी से उसको कर सकता है तो इसमें सबसे पहले ये है कि हमें इस मौसम में जो हमारा लोकल रेडियो है टीवी है या न्यूज़पेपर है उसको सुनना चाहिए पढ़ना चाहिए और वहाँ पर भी हमको कुछ अच्छी जानकारी जो मिलती है जो हमको हिदायतें मिलती हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए दूसरा आपने जैसे बताया था कि आ, हमें ठंडा पानी या वैसे पीना चाहिए या अपने को ठंडा रखने के लिए तो ऐसे मौसम में हमें नींबू का पानी छाछ लस्सी या आजकल कच्चे आम आ रहे हैं तो कच्चे आम का पना बनता है जी जी जी पना होता है तो पना होता है वो या फिर जो ओ आर एस का घोल होता है <laughs> जैसे जिस, जैसे कभी किसी आदमी को कोई पानी की कमी हो जाती है तो तुरंत उसको ओआरएस का हैं जो किसी भी की दुकान मिल जाता है जाता, या तो, तो चीनी नमक थोड़ा सा हाँ, एक चम्मच एक गिलास पानी में चीनी एक एक चमचा और एक चुटकी भर नमक डालने से भी ओआरएस बन जाता है सही कहा किसी भी हालत में हमें पानी कि कमी शरीर में नहीं होने देना चाहिए हाँ। ऐसा बुजुर्ग लोग कहते आए हैं कि भाई जब तो बचपन से, से ये सब सुना है जी। दूसरी बात यह है की हमें ऐसे मौसम में पानी जो है वो अधिक मात्रा में पीना चाहिए चाहे हमें प्यास लगी हो या नहीं लगी हो हमें पानी पीते रहना चाहिए दिन भर और हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो हमें पीने का पानी अपने साथ रखना चाहिए ताकि हम उसको थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें और हमारा पेट जो है वो भरा रहे उसके बाद हमें शरीर में हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने चाहिए डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए क्योंकि वो गर्मी को सोखता है अच्छा अच्छा हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने चाहिए और सूती इसलिए पहनने चाहिए कि जो आपका सूती कपड़े पहनने चाहिए और जब भी हम दिन में धूप में अगर हमें किसी मजबूरी पे भी निकलना पड़ता है तो सर के ऊपर कोई टोपी या छाता या अगर हमारा कोई कपड़ा है तो हम उसको कपड़े से कवर करना चाहिए और धूप का चश्मा भी लगाना चाहिए ताकि हमें हमें आंखें भी अपनी बचा के हम्म हम्म और, और कोशिश करें कि अगर धूप में हमें चलना पड़े पड़े या काम करना ही पड़े, तो हम उसको अवॉइड करें अगर बच सकते हैं तो बचना चाहिए हम्म हम्म और आ, हमें अपनी कुछ ऐसी दिनचर्या में इन महीनों में बदलाव करना चाहिए जहां तक सम्भव हो हम गर्मी के जो सबसे ज्यादा पीक गर्मी का टाइम है समय है उसमें हम ऐसा बाहर ना निकले काम ना करें और हम हमको ना अपने घरों को ठंडा रखने की कोशिश करनी चाहिए इसमें रमेश जी ऐसा है कि जैसे पर्दे हैं चटाई है या सनशेड uh, वगैरह है उसका हमें बंद करना चाहिए ताकि डायरेक्ट जो सनलाइट है अगर हमारे घर में आती है तो वो ना आए उससे गर्मी ना आए कई बार मैंने रूरल अपनी नौकरी के दौरान घूमता था तो मैंने देखा था कि लोग चटाई लगाते हैं और एक खसखस की चटाई आती है सुना होगा नाम आपने हु खसखस उसके ऊपर पानी डालते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आती है वो आ, कहीं आपने तो देखा होगा कि जो कूलर के अंदर घास लगाई जाती है हम्म हम्म तो पहले उसी की घास लगती थी अब आजकल तो तो बनावटी लकड़ी की लगने है हम्म हम्म तो ऐसी चीजों का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और जो हमारे श्रोता हैं जो कूलर या एसी जो अफोर्ड कर सकते हैं उनका इस्तेमाल करें और जो हमारे आ, घर में जानवर जो हैं, जो पालतू जानवर है रमेश जी उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम उनको शेड में रखें और उनको भी पानी की व्यवस्था तो, तो ये कुछ ऐसी हिदायतें हैं जो हमको फॉलो करना चाहिए अब मैं कुछ आपको सावधानी बताना चाहूंगा जो हमको सबको लेनी चाहिए ऐसे मौसम में जी। वो ये है रमेश जी की हमें खास करके 12 बजे से दिन में शाम के 4 बजे तक बिल्कुल भी अगर हम अः अफोर्ड कर सकते हैं तो बाहर नहीं निकलना चाहिए ये सबसे ज्यादा अः खराब समय होता है जब लू किसी भी मनुष्य को लगती है क्योंकि 4-5 बजे के बाद जो है वो चूंकि सूरज डरने लगता है तो थोड़ी सी गर्मी कम होने लगती है दूसरी बात यह है रमेश जी की धूप में नंगे पर बिल्कुल भी ना निकले न चले क्योंकि ये कहते हैं कि पैर से जो है वो गर्मी पकड़ पकड़ी शरीर में इसलिए चप्पल जूते जरूर पहन के निकले और चले और जो हमारे मजदूर भाई भाई लोग है, किसान भाई लोग हैं हैं किसान वो कोशिश यह करें कि जो कड़ी मेहनत वाला काम है उसको बाहर धूप में ऐसे टाइम पर ना करें अवॉइड करें अब कोई मजबूरी है वो बात अलग है और उसके बाद जो बासी खाना है वो बिल्कुल ना खाएं गर्मी के मौसम में रखा है। हुआ और फिर आपको लू लगने के चांस जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है रमेश जी कि जो चाय है कॉफी है या जो लोग शराब पीते हैं या जो लोग ये एरे, एरेटेड कोल्ड ड्रिंक्स जो पीते हैं जैसे ये ठंडा जैसे कोला हो हो हो हो गया गया हो गया हाँ, गया, गया ये ये कोका कोला सब चीजों का का सेवन ना करें तो कि इस से जो इससे है आपके शरीर में डिहाइड्रेशन होने खतरा बढ़ जाता है ऐसे मौसम में तो इसको भी अवॉइड करें ऐसे मौसम में तो ये कुछ ऐसी बातें हैं मैं समझता हूं कि जो हम सब कर सकते हैं इसमें कोई खास अच्छा नहीं है जी जी जी बस जी। ये हैं। आ, आसानी से कर सकते हैं ज्यादा पानी पिए और क्या है गर्मी में बाहर नहीं निकले इतना तो कर ही सकते हैं इतना तो कर ही सकते हैं तो हम अगर ऐसा करते हैं तो हम अपना बचाव कर सकते हैं बाकी गर्मी को तो हम लोग जी जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूं हमारे सभी श्रोताओं को भी ये बात समझ में आ रही है और कुछ लोग करते भी होंगे और कुछ लोग अनायस ही कई बार जो है अपने ऊपर नहीं ध्यान देते हैं और कुछ काम जो है निकल आता है तो निकलते हैं पर बहुत जरूरी है तो आपने जैसे कहाँ निकले नहीं तो आप घर पर रह या ऑफिस में अंदर भी रह सकते हैं बाहर घूमे नहीं आप घर में, में काम कर सकते हैं ऑफिस में काम कर सकते हैं 12 से 4 के बीच में और उसके बाद अगर कहीं कोई आपको बहुत अर्जेंट काम है तो उसके बाद आप करिए जरूर जाइए मिलिए काम अपना कर लीजिए थोड़ा सा ध्यान रखिए गर्मी के समय में तो आइए एक और बात मेरा आखिरी ये सवाल है कि राजीव जी अगर किसी व्यक्ति को मान लो कि गर्मी बहुत हो गई और उसमें लू लग गई तो क्या डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए आ, या उससे पहले उसके लिए क्या करना चाहिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि किसी व्यक्ति को अगर लू लग गई है या उसमें कुछ ऐसे स्ट्रोक के लक्षण दे रहे हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया जी, था जी जी जी तो उसको तुरंत जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास या नजदीक के अस्पताल में ले जाना चाहिए और डॉक्टर के पास जाने से पहले भी हमको कुछ आ, उपाय जरूर करने चाहिए ताकि उसकी जान बच सके जी। और इसकी पहचान जो है वो मैं समझता हूँ जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनको तो थोड़ा में रहते ही बिल्कुल रहता है और घर बताते भी हैं वो तो फिर भी हम श्रोता जो जिनको इनके बारे में नहीं जानकारी है या कम जानकारी है तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा की सबसे पहले जिस व्यक्ति को लू लगी है उसको एक आप ठंडी या शेर जगह पे लटाल दे उसके कपड़े पे जो है वो खोल दे ढीले कर दे और उसके शरीर को बराबर आप ढीले कपड़े से पोंछे और किसी भी तरीके से उसके चाहे आप सर पे थोड़ा सा नॉर्मल पानी डाले या कोई भी तरीका अपनाए कि उसका बॉडी का जो टेम्परेचर है उस समय बहुत हाई होता है <laughs> तो उसको आप नीचे लाने की कोशिश करें आपने देखा होगा जब हम लोग घर में किसी हमारे उसको रिश्तेदार को को घर में किसी सदस्य जब तेज बुखार हो जाता है तो हम लोग बर्फ की पट्टी लगाने लगते हैं ताकि उसको तो उसका बॉडी का टेंपरेचर नीचे आ जाए तो हुँ। हुँ। हमको लू लगे व्यक्ति का भी बॉडी को टेंपरेचर नीचे लाने के लिए कुछ तुरंत उसके सर वर पानी डालना चाहिए सर भी बहुत गर्म हो जाता और उसको हम हमको नींबू का पानी या घर का शरबत या जैसे आपने सॉल्यूशन बताया था जी जी जी वो हो गया या नारियल पानी वगैरह उसको तुरंत और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसको जल्दी से जल्दी नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराए और अगर इसमें कोई भी हमने कोताही बरती या डिले कर दिया तो उसकी जान जो है वो जोखिम में जा सकती है तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति को जाननी चाहिए और उसको भी करना चाहिए क्यों क्योंकि लू लगने के बाद अगर हमने देरी कर दी तो वो उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है और इसी कारण से आप देखिए कि लोग जो है वो लू लगने से मर जाते हैं क्योंकि उनको समय पर जो उचित इलाज है वो नहीं मिल पाता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो मैं सभी श्रोताओं को यही कहूंगा कि उसको हम जरूर फॉलो करें और बहुत ही इसको सीरियसली लेकर करना चाहिए ताकि हम गर्मी के प्रकोप से इस मौसम में बच सकें राजीव जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया गर्मी पर किस तरह से हमें इसको कंट्रोल में हम रह सकते हैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकते अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं बाकी बहुत अच्छी बातें आपने बताया कि किस तरह से क्या क्या असर होता है मनुष्य जीवन पर प्रकृति पर किस तरह से इसका असर होता है और इससे बचने के कुछ उपाय भी आपने बताए हैं और इसको फिर से हम लोग अगर मिलकर कुछ काम किया जाए तो इस गर्मी को रोक सकते हैं जैसे आज के समय में अंधाधन पेड़ की कटाई हो रही उसको अगर रोका जाए तो आने वाले समय में गर्मी बढ़ेगी नहीं अगर उसको काटते जाए और बिल्डिंग खड़ी करते जाए तो हो सकता है कि आने वाले समय में इस आपने बहुत ही अच्छी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू रमेश जी मुझे बात करके बड़ा अच्छा लगा मैं समझता हूँ की इस गर्मी के मौसम में लोगों को ये जो मेरे कुछ सावधानी और हिदायतें बताई है उसको ध्यान में अगर रखेंगे तो शायद गर्मी के प्रकोप से बच सकेंगे और आपने जैसे बहुत अच्छा मैसेज दिया है हमको सबको पेड़ लगाने लगाना जहां भी हम को हमारे घर में हमारे आंगन में हमारे खेतों में हमारे मोहल्ले में शहर में हर जगह पेड़ लगानी चाहिए और जंगलों को काटने से बचना चाहिए बचना चाहिए। ताकि हमारी आ, आने वाले समय में हमारे आने वाले जनरेशन को जो हाल हमारा हो रहा है वो उनको ना झेलना पड़े <laughs> और जो जो हमारे वैज्ञानिक बता रहे हैं कि दो डिग्री टेम्परेचर होने से विश्व में तबाही मच जाएगी तो कम से कम हम लोग तो बच सके ना इससे ये बहुत जरूरी बात है ओके okay, शुक्रिया जी। और मेरी शुभकामनाएं सभी श्रोताओं को जी जी राजीव जी धन्यवाद शुक्रिया आपका भी श्रोताओं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले संडे इसी तरह कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमागनी सुनते रहो मस्कर रहो खुश नसीब हम है खुश नसीब हम खुशी हमें मिल गई, मिल गई। आर जूती ये बाबा तुझे पाने की आर जूती ये बाबा तुझे पाने की पाके तुझे हो बाबा खुशियां सब हमें मिल गई है खुश नसीब खुशी हमें मिल गई खुश नसीब हम है खुश नसीब हम खुशी हमें मिल गई खुशी मिली